साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे फिर से परिचय में आने वाले शैलेन्द्र काटू जी नागपुर से लास्ट वीक भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे इस वीक भी उनका क्वेश्चन आया है कि क्या एक व्यक्ति समझदार होने पर परिवार के अन्य सदस्यों के नासमझ होते हुए भी उनके प्रति निर्विरोध होकर अपना दायित्व निभाने के लिए सक्षम हो जाता है देखिए क्या हो गया इसमें समझदार आदमी क्या चीज होता है इसको पहले ठीक से समझना पड़ेगा शैलेन्द्र भाई का का सीधे सीधे-सीधा मतलब है है, है, है, कि उसके पास हर प्रश्न उत्तर होता है। होता समाधान वो सुखी रहता है। और परिवार में जितने लोग हैं वो सब लोग सुखी चाहते हैं या नहीं चाहते तो परिवार में जितने लोग हैं वो जो चाहते हैं उसके पास उसका उत्तर होता है तो इसमें कोई घर्षण की स्थिति नहीं बनती है, है ना तो अगर इस प्रकार से देखेंगे तो समाधान के साथ जीने वाला व्यक्ति सुख के साथ जीने वाला व्यक्ति सबके लिए पूरक होना नेचुरली बनता है बाकी लोगों को जो चाहिए वो उसके पास रहता ही है तब कोई विवाद या किसी प्रकार का घर्षण या किसी प्रकार का विरोध की कोई स्थिति बनती नहीं यदि विरोध हो रहा का मतलब ये है कि या अभी हम खुद ही समझने के काल में हैं और पीछे से जो कुछ भी हमारे द्वारा गलतियां हुई हैं उनके कारण विरोध है घर में उसको ठीक से स्वीकारना चाहिए और समझने पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए जैसे जैसे समझ पूरी होती है समाधान पूरा होता है वैसे वैसे हमारे में खुशहाली बनती है वैसे वैसे हम उसके स्रोत होते जाते हैं हर धरती का हर मानव सुखी होना चाहता है धरती का हर मानव अपने प्रश्न को उत्तर चाहता है समाधान पूर्वक जीना चाहता है यदि हम ऐसे हो जाते हैं तो हम तो उनके लिए असेट हो ना कि लाइब्रेरी तो ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं